अष्टात्रिंसम सुक्तम् भावार्थ हे इंद्र एवं अग्नि यज्ञों को करने वाले तुम दोनों यज्ञादिकार्य में आओ और मेरी इच्छा को जानकर उसे पूरा करो, भावार्थ हे देवों, तुम दोनों के लिए हमने यह सोमरस निकाला है, तुम इसे पियो तथा हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे यज्ञ में आओ, भावार्थ हे देवों, जिन सामर्थ से तुम हवि को ले जाते हो, उन्हीं सामर्थ से तुम हमारे यज्ञों में आकर हमारी स्तुतियों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 भावार्थ जो अग्रणी देश की सेवा में अपने बल की भी आहुति देता है, अर्थात जो तन, मन, धन से देश की सेवा करता है, वह देश को पत्ते-पतार के रोगों से दूर रखकर सदैव खुशहाल एवं समृद्ध रखता है, और देश में जिस प्रकार के अनु की आवश्यकता होती है, वैसा-वैसा धान्य वैसा उत्पन्न करता है। भावार्�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 श्रू का नाश कर देता है, भावार्थ यह अग्निदेवों में अच्छी तरह निवास करता है, यज्ञ करने वाले पुरुषों के मध्य यज्ञाग्नि के रूप में रहता है, जो ज्ञानी लोग इस अग्नि को प्रसन्न करना जानते हैं। しかし、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちののために、私たちのために、私たちののために、私たちのために、私たちのために、私たちののたに、私たちのたのたに、私たちの やあがみ、ニー、ロブ、キ、レッチャー、カッケ、ウンカ、パーラン、ポシャル、カッターへ、ワシャトウカ、アティシェ、アテニーへ、ジョー、アグリー、アプネ、シャトウカ、ナシ、カッターへ、ワシャブ、ジャガ、アグメ、ウープメへ、アンテリクシメ、ビドッケ、ウープメ、タタ、ジューメ、ソリケ、ウープメ、ヘタへ、ワシュッド、エヴン、プレッド、ホーカ、デウ का अपना कार्य मुस्तैदी से करता है इसलिए वह सब जगह पूजा जाता है भावार्थ मानवों में जितना अयस्कर्य है उन सब का यह अग्नि एक ही अधिपति है इसी कारण देवों में भी सर्वोत्तम है सब और से बहने वाली नदियां भी इसी अग्नि की सेवा करती हैं चतुर ऋष्ण सुप्तम भावार्थ हे इंद्र अग्नि तुम दोनों श्रेष्ठ धन दो ताकि उस धन की मदद से हम दिन से दिन शत्रुओं को नष्ट कर सकें तथा निर्बल शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएं भावार्थ हे इंद्र एवं अग्नि हम तुम दोनों का अपमान कदातीना करें बल्कि इन दोनों देवों की सदैव पूजा करें वह इंद्र हमारे पास आए ताकि हम शत्रु स्वयं ही �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 हावार्थ हे इंद्र जिस प्रकार बेलाओं से अच्छी प्रकार ढकी हुई डाल को भी लोग काटते हैं उसी प्रकार तू शक्ति से अच्छी प्रकार शक्तिशाली शत्र को भी काट डाल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 बढ़ाता है इसलिए सभी देव वरुन के कारे का अनुसर्ण करते हैं भावार्थ यह वरुन देव समुद्र का राजा सर्व व्यापक और सूर्य की भाति प्रकाश्मान है वह चारो दिशाओं में कार्यों को स्थापित करता है तथा असुरों के पराक्रमों को नष्ट करता है भावार्थ इस वरुण के सुख भरतेज के कारण ही भूमि एवं द्विलोक के तीन तीन स्तरों को विस्तृत किया उसी वरुण का स्थान अचल है अपने अचल स्थान पर विराजमान होकर वह सभी नदियों पर शासन करता है भावार्थ यह वरुण अपने कार्य के अनु